लिए जो जगत देखते देखते बीत रहा है तो बीते हुए को याद करके शोक मनाना आने वाले का भय करके भयभीत होना ये साधारण व्यक्तियों का स्वभाव होता है जो तुम्हारे सरीखे राम जी तुम्हारे सरीखे जो हैं वो बीते हुए का शोक नहीं करते और आने वाले का भय नहीं करते वर्तमान में यथा योग्य व्यवहार करते हैं लेकिन कर्तृत्व के बोझ से रहित होते न चाहने पर भी सुख आता है यश आता है ऐसे न चाहने पर भी दुख या अपयश या रोग ये सब प्रारब्ध और प्रकृति के प्रवाह में आता रहता है मूढ़ मनुष्य इसमें सतबुद्धि करके या तो इतरा जाते या तो घबरा जाते लेकिन ज्ञानवान न अहंकार करके इतराते हैं न परिस्थितियों से डरकर घबरा जाते हैं प्रतीतित प्रवाह में यथा योग्य करते तुम सदा ज्ञान की दृष्टि लो हे राम जी सूरमा होकर युद्ध करो लेकिन अंदर से शिला किनाई रहो लेते देते खाते रहो मना नहीं करते लेकिन अहंता मत करो लेने देने खाने करने कराने की अहंता मत करो जो जो जिसमें अहंता करता है और ममता करता है उसी में फंसता है तो अहंता करनी हो तो अपने वास्तविक शुद्ध आत्मा में करो कि मैं चैतन्य मैं आत्मा हूँ अथवा अहंता करो मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे मैं फलाना हूँ और फलानी वस्तु मेरी है, ये अहंकार ये जीव को दुख देता है लेकिन मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे ये प्रेमा भक्ति को और वास्तविक में मैं क्या हूँ और भगवान क्या है उसको खोजे तो ये ब्रह्म ज्ञान हुआ भगवान के निमित्त दूसरों के यथा योग्य शास्त्र सम्मत सेवा करें अपने बल के अनुसार एक कर्म योग हो गया कर्म योग से अपने आत्मदेव को जान लो भक्ति योग से अपने आत्मदेव को जान लो अथवा ज्ञान योग से जान लो अथवा तीनों साधन थोड़े थोड़े करके सत्पुरुष की कृपा से जान लो अथवा ये तीनों साधन नहीं है लेकिन कोई ज्ञानवान गीता में आता है और उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार उनमें श्रद्धा भक्ति करके उस आत्मदेव की यात्रा करो तो भी ज्ञान हो जाएगा लेकिन अपने आत्मा का ज्ञान पालो दुनवी ज्ञान तो पेट भरने तक का है और कितना भी पेट भरने के साधन हो हृदय को भगवत रस से नहीं भरा भगवत ज्ञान से नहीं भरा भगवत शांति से नहीं भरा तो जीवन व्यर्थ हो जाता है पेट तो कीट पतंग भी पाल रहे हैं कुत्ते और घोड़े गधे और मेढक और चूहे गिलेरियाँ भी पेट भर लेती और बच्चे कर लेती ये कोई बड़ी बात नहीं अपने जीवन को ऐसा संवारो कि किसी भी परिस्थिति का प्रभाव चित्त में ना पड़े और चैतन्य उड़ाता रहे उसकी सत्यता दिखती रहे मरने से डरो नहीं किसी को डराओ नहीं आप भी ज्ञान बढ़ाओ और दूसरों का भी ज्ञान बढ़ाएं। आप भी प्रसन्न रहो सुखी रहो दूसरों को भी सुख दो ये आपका असली स्वभाव है मरने से डरना डराना ये नकली स्वभाव है नकली शरीर को मैं मानकर डरना डराना होता है नकली शरीर में जड़ता होती है नकली शरीर में दुख है कितना भी खिलाओ पिलाओ घुमाओ फिर भी कभी न कभी कोई न कोई, कोई खांसी दमा बीमारी ये वो अंत में जलाओ और मरो तो ये तुम्हारा असली स्वभाव नहीं है असली स्वभाव तुम्हारा सत्य है असली स्वभाव तुम्हारा चेतन है असली स्वभाव तुम्हारा आनंद है तो अपने स्वभाव में स्थित होकर यथा योग्य कर्म करो अपने शुद्ध स्वभाव में नकली व्यवहार को महत्व न दो जैसे रंगमंच पर कोई नाटक करता है हरिश्चंद्र बनता है और थोड़ी देर के बाद चपरासी बनकर आता है फिर जाकर वेश बदलकर तीसरा पार्ट अदा करता है तभी भी उसको पता है कि मैं वही हूँ इस प्रकार प्रारम्भ वेग से जो कर्म आ जाए पत्नी के आगे पति पिता के आगे पुत्र गुरु के आगे शिष्य शिष्य के आगे गुरु का व्यवहार करो लेकिन अंदर से जानो कि ये सब माया मात्र है ये मात संसार का एक खिलवाड़ मात्र है सत्यित्त आनंद स्वरूप परमात्मा मेरा जो का है ओम शांति ओम माधुर्य ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम ओम ओम तम नमामि हरिम परम जो परम पुरुष है जो पापताप और अज्ञानता हर लेता है मैं उसे नमस्कार करता हूँ तम नमामि हरिम परम सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई और उसमें भी आखरी सिद्धांत की बात कहते हुए सिर पर हाथ रख दिया कि राजन तुम्हारे आगे जो मैंने इतिहास के और इन सूर्य वीर राजाओं की और रासलीला लीला हास्य रस विचार रस भक्ति रस ये सब जो चर्चाएं की ये सब तुम्हारे मन रूपी पक्षी को शब्दों के जाल में फंसाने के लिए सार बात यही है कि तुम इस दुर्मति का त्याग करो कि ये शरीर मैं हूँ और मैं मर जाऊँगा तुम शरीर पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहोगे लेकिन तुम चैतन्य हो अहम् ब्रह्म परम धाम ये भागवत में आता है सिर पर हाथ रखा तुम ये निर्णय करो अहम् ब्रह्म परम धाम हो परमानंदम परम पदम में ही आत्मा ब्रह्म हूँ यहाँ जो चम, -चम चमक रहा है स्फोरा रहा चैतन वही सबके हृदय में और सारे ब्रह्मांड में व्याप रहा है अहम ब्रह्म परम धाम परम आनंद परम पदम परम पद में ही हूँ मरने वाला शरीर अथवा बदलने वाला मन या बुद्धि में नहीं हूँ मैं उसको जानने वाला इस प्रकार अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ तुम्हारा मंगल हो पुत्र और परीक्षित का ज्ञान मिट गया सात्विक जीवन पहले ही था फिर मौत सामने है सात दिन में तो मरना है सात दिन तक उस महाबुद्धिमान राजा परीक्षत ने अन्न जल का त्याग कर दिया और कथा सुने और उसी विचार में पड़ा रहे तो ज्ञान निष्ठा तो होनी है सात दिन के अंदर साक्षात्कार हो ब्राह्मण स्थिति प्राप्त कर कार्य रहना शेष भगवान के दर्शन हो जाए फिर भी साक्षात्कार करना बाकी रह जाता है और साक्षात्कार कर लिया तो भगवान जी के दर्शन की भगवान को तकलीफ देने की ज़रूरत ही नहीं भगवान जैसे भगवान है वो साक्षात सचित आनंद में टिके माधुर्य ओम ओम सत्यम शिवम सुंदरम जो सत्य है अकाल पुरुष वही शिव है कल्याण स्वरूप और उसी का सौंदर्य विश्व में व्यापरा है ये फूलों का आकर्षण और सौंदर्य किसकी सत्ता से सत्यम शिवम सुंदरम ए इस ढांचे में जो ज्ञान है प्रेम है समझ है खुशी है वो कहाँ से है सत्यम शिवम सुंदरम जहाँ जहाँ विशेषता दिखे वहाँ उसी का निखार जो भी सुखद है प्यारा है सत्य है बोले कुछ लोग तो बोलते हैं कि परमात्मा सत्य है आत्मा सत्य है और संसार झूठा है मिथ्या है और कुछ लोग बोलते संसार सत्य है तो कौन सी बात माननी चाहिए दोनों बात सही है जो बोलते हैं संसार सत्य है उनके लिए संसार सत्य है और जो बोलते हैं संसार मिथ्या है या झूठा है आत्मा परमात्मा सत्य है उनके लिए आत्मा परमात्मा सत्य है संसार झूठा है तो झूठे सुखों में आकर्षित मत हो झूठे दुखों में बहो मत झूठे आकर्षणों में रहो नहीं अपने सत्य स्वभाव में आते आते आत्मज्ञान में आ गए